करके मंत्र पाठ करेंगे ओम सहना सहन भुन तू सह वीर कर्वा वही तेजस्वी नदी तमस्तु माँ ओ शांति शांति शांति संध्या के मंत्रों को अगर हम तीन भागों में अलग अलग विभाजित कर दें तो इनका विभाग करने से ये समझ में आता है कि ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने से पहले हम अपने साथ क्या करें तो प्रारंभ में जिन मंत्रों का वर्णन संध्या के लिए किया गया है उन मंत्रों में ये कहा गया है कि पहले हम अपने शरीर को अपने इंद्रियों को अपने मन को निरोग बनाने का प्रयत्न करते रहें। अगर संध्या करने वाले उपासक का मन निरोग नहीं है शरीर स्वस्थ नहीं दिखता है कोई परेशानी कोई कष्ट उसको लगता है तो ऐसी स्थिति में वो संध्या तो करेगा लेकिन ईश्वर के साथ वो नहीं जुड़ पाएगा उसका ध्यान अपने रोग की तरफ अपने कष्ट की तरफ ही रहेगा तो मंत्रों का एक भाग तो यह है कि हम अपने शरीर को अपने इंद्रियों को अपने मन को यथा संभव हर तरह से इनको बलवान निरोग और पवित्र बनाए फिर दूसरे भाग में ये कहा गया कि जब हम किसी दूसरे के साथ में दूसरे व्यक्ति के साथ अपने पड़ोसी के साथ अपने परिवार के साथ जब हम व्यवहार करते हैं तो वो हमारा व्यवहार कैसा हो उसके लिए मनसा परिक्रमा के मंत्रों में संकेत दिया गया है जिसे हम योग दर्शन की भाषा में अहिंसा कह सकते हैं अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह वहां पर योग दर्शन में जैसे अहिंसा को स्थिर करने के लिए अहिंसा को ही पुष्ट करने के लिए अहिंसा को ही सिद्ध करने के लिए बाकी सब यम नियमों की चर्चा गई है चर्चा की हुई है वो सब अहिंसा की सिद्धि के लिए है तो मनसा परिक्रमा के छह मंत्रों में हमें द्वेष से अलग करने की बात वहां पर कही है और एक बार नहीं बार कहा गया कि हम आपस में परस्पर द्वेष भाव किसी भी प्रकार से अपने मन के अंदर उत्पन्न ना होने दे हम मन को इतना जागरूक रखें कि जैसे ही हमारे मन के अंदर कोई द्वेष की वृत्ति किसी को नीचा दिखाने की वृत्ति या कोई भी दुष्प्रवृत्ति जैसे ही हमारे मन के पट पर उभरती है वैसे ही हम तुरंत उस वृत्ति को पकड़ करके पूर्वक उसको नष्ट करते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया हमने अपनी वृत्तियों को पकड़ना अपनी वृत्तियों को जानना अपनी वृत्तियों को परखना नहीं सीखा हमारी दृष्टि अंतर्दृष्टि नहीं बनी तो अंतर्दृष्टि के अभाव में हम कभी ना कभी किसी ना किसी क्षण में हम द्वेषग्रस्त हो ही जाते हैं कुछ सातक कैसे हो सकते हैं कि जिनके अंदर द्वेष बना ही रहता है और वो चलता ही रहता है उसको दूर करने के लिए उनके पास कोई ज्ञान विज्ञान नहीं होता है कैसे दूर करें कैसे हटाए कुछ साधक ऐसे हो सकते हैं कि थोड़ी देर तक चलता है वैसे ही उनको ध्यान आता है कि अरे तू किस वृत्ति को लेकर के अपने अंदर अशांत हो रहा है और वो ज्ञान विज्ञान से उसको हटा देते हैं तीसरे प्रकार के वो साधक होते हैं या हो सकते हैं कि जैसे ही मन के अंदर कोई द्वेश की हिंसा की क्रोध की ईर्ष्या की और किसी भी तरह की कोई गलत प्रवृत्ति उठती है तो तुरंत ही उसको पता लग जाता है अब पता लगते ही वो तुरंत उसको रोक देता है एक चौथे प्रकार का भी उपासक कहा जा सकता है कि वो इस तरह की वृत्तियों को अपने मन में स्थान ही नहीं देता आने ही नहीं देता है आने से पहले ही उसको रोक लेता है यानी उस उपासक मन इतना शुद्ध इतना जागरूक इतना चौकस रहता है इतना सावधान रहता है कि वो जानता है कि मुझे दुख में नहीं जीना साधक निर्णय करता है कि मुझे दुख में जीना है या सुख में जीना है मुझे स्वर्ग में जीना है या मुझे नरक में जीना है मुझे अशांति में जीना है या मुझे शांति में जीना है ये साधक स्वयं निर्णय करता है। तो हर समझदार साधक को ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता की वो ये कहे की नहीं मुझे तो अशांति में ही जीना है हम जितने यहां पर बैठे हैं कोई नहीं चाहता कि मुझे अशांति चाहिए मुझे दुख चाहिए मुझे समस्या चाहिए फिर हमें क्या चाहिए हमें प्रेम चाहिए हमें सहानुभूति चाहिए हमें निर्वैर भाव चाहिए अगर ये सब चाहिए तो ऐसा उपासक अगर द्वेष की ईर्ष्या की या किसी भी तरह की कोई कुत्सित वृत्ति हमारे ऊपर आक्रमण करती भी है तो उस आक्रमण का प्रतिरोध हम बहुत सुगमता से और बहुत सरलता से करके उसको हटा देते हैं। तो मनसा परिक्रमा के मंत्रों में ये द्वेष से हटाने की बात कही है और सृष्टियपत्ति के मंत्रों में कहा गया था कि हम जिस ईश्वर का ध्यान करने के लिए बैठे हैं उसके क्रियाकलापों से उसके गुणों से उसके स्वभावों से हम अच्छी तरह से परिचित हो जाएं। हम किसी भी चीज से जब कोई मित्रता जोड़ना चाहते हैं किसी व्यक्ति से हम जुड़ना चाहते हैं तो हमें उसके पहले गुणकर्म स्वभावों का पता लगाना होता है उसके बिना हम जुड़ नहीं सकते जुड़ेंगे तो जल्दी ही टूट जाएंगे तो आज उपस्थान मंत्र के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे और उसका उच्चारण करेंगे उपस्थान का मतलब होता है उप का मतलब होता है समीप, समीपा का मतलब होता है कि बैठना तो इन पिछले मंत्रों में हम परमेश्वर के गुणों की चर्चा गुणों का वर्णन तो करते रहे हमने उनसे बहुत सी शिक्षाएं सीखी बहुत से सी उनसे हमने उपदेश और बहुत बहुत से गुणों की हमने उनसे शिक्षा प्राप्त की लेकिन उनकी सन्निधि हमें प्राप्त नहीं हुई सन्निधि और समीपता और निकटता जब प्राप्त होती है जब बिल्कुल साक्षात उसका और मेरा एक साक्षात संबंध हो जाए जैसे ईश्वर तो बाहर भी है पर हमारा संबंध तो नहीं बैठता है जब हम आँख बंद करके अपने आत्मा के अंदर उस सर्वंत्री परमात्मा को देखते हैं उसका अनुभव करते हैं कि वो मेरी आत्मा के अंदर वो मेरा सच्चा मित्र मेरा सच्चा सखा मेरे अंदर बैठा हुआ है और अब मैं उससे प्रार्थना करता हूँ तो उस प्रार्थना को कहते हैं उपस्थान उस प्रार्थना को कहते हैं उपासना बैठना उसकी सन्निधि प्राप्त करना उसका संग प्राप्त करना तो इन मंत्रों में जो ईश्वर के गुणों का वर्णन आया है उन सब मंत्रों के अंदर ईश्वर के गुणों के साथ साथ हम कैसे ईश्वर की निकटता को अनुभव करें इस बात की भी चर्चा इसमें आई है तो पहले मैं बोलूंगा और थोड़ा थोड़ा आप भी बोलेंगे तो इन मंत्रों का नाम रखा गया है उपस्थान मंत्र। तो इसमें ये ओम उद्वयम तमसस्वरी और जातवेदसम और चित्रम देवानाम तुर देव इन चार मंत्रों को उपस्थान मंत्र के अंतर्गत लिया गया क्योंकि इन चारों मंत्रों में समीपता की प्रार्थना समीपता की स्तुति ईश्वर से की गई है तो थोड़ा थोड़ा करके बोलेंगे ओम उयंतम सर स्वाह पश्यंतरम बोलिए ओ परि स्व पश्यंतरम पहले एक बार मैं बोलूंगा और फिर आप लोग उसको मन लगा करके बोलेंगे तो फिर से मैं बोलता हूं उसके बाद फिर आप बोलें ओ उज्वयम तमसस्परी स्व पश्यंतर बोल ओ उ तमसस्परी पश्य देवत्र सूर्य मगन्म ज्योतिम देवत्र सूर्य देव देवत्रा सूर्य मगन्म ज्योतिरोम ये जो, जो मंत्र का अंतिम चरण है इसमें अलग अलग, अलग पद देखेंगे तो देवम देवत्रा सूर्य मगन्म सूर्य मगन्म अलग अलग करेंगे तो सूर्यम और अगन्म हो जाएगा लेकिन अपने को संहिता पाठ करना है तो देवम देवत्रा सूर्य मगनम ज्योति ज्योति ज्योतिरुत्तम तो इन अलग अलग पदों को अगर हम ठीक से बोल लेंगे तो मिलाकर के भी हम ठीक से बोल सकते हैं तो एक बार नीचे की जो पंक्ति है मैं एक बार बोलूंगा और सावधानी से आप उसको बोलेंगे मेरे बाद में एक साथ मिलकर देवत्र सूर्य मगन्म ज्योतिम बोलिए सूर्य मगन ज्योतिरोम अच्छा प्रयास किया आप लोगों ने आप पूरा मंत्र बोलेंगे ओम उयंतम सस्परी स्व पश्यत उत्तरम ओम उद्वयम संतोत्तर देवम देवत्र सूर्य मगन म्यो तिरो मगन म्यो तिरोत्तम इस मंत्र में ईश्वर के समीप बैठ करके उपासक ईश्वर के गुणों का वर्णन करता है क्या कहता है कि हे ईश्वर हे परमात्मन आप तमसस् परी तमस किसे कहते हैं अंधकार को है। जैसे तमसोमा ज्योतिर गय तो वहां पर कहा गया है कि मुझे तमस से अंधकार से हटा करके प्रकाश की ओर हमारा मार्गदर्शन करिए तो ईश्वर के लिए यहाँ पर कहा गया है कि हे प्रभु आप तमसस् परी है तमस से दूर आप अज्ञान से हर प्रकार के अज्ञान ने आपको स्पर्श नहीं किया हुआ है आप अज्ञान से पीड़ित नहीं होते क्योंकि जो भी अज्ञान से पीड़ित होता है अज्ञान से पीड़ित होकर के वो ऐसे कर्म करेगा कि जिससे उसको ये पता नहीं लगेगा कि ये मेरे लिए उचित है या अनुचित है क्योंकि मूल में अज्ञान बैठा हुआ है इसलिए सही कर्म करने के लिए कर्मों को सही चुनने के लिए हमें अपने अंदर अज्ञान को हटाना और ज्ञान की वृद्धि करना अत्यंत आवश्यक है इसलिए जो ज्ञानी होते हैं उन ज्ञानियों से सदा शुभ कर्म ही होते हैं और केवल जानियों से ही शुभकर्म नहीं होते ज्ञानी के साथ साथ अगर वो ईश्वर से भी जुड़े हुए हैं, तो ईश्वर से जुड़ने वाले व्यक्ति के साथ ईश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी अशुभ कर्म की ओर प्रवृत्त हो ही नहीं सकता ज्ञानी तो बहुत से हो सकते हमारे आप में से भी बहुत सारे ज्ञानी बैठे होंगे लेकिन हम कहीं न कहीं अज्ञान बस अशुभ कर्मों की ओर हमारी प्रवृत्ति हो जाती है हम उस ओर जुड़ जाते हम उस ओर चले जाते हमें जो गलत लगता है हमें जो गलत लगता है कई बार वही गलत मार्ग हमें सही लगने लग जाता है जो गलत कर्म है वही हमें लगने लग जाता है कि ये मेरे लिए भलाई का मार्ग है और जो अच्छा कर्म है वो मुझे लगने लग जाता है कि ये मुझे अशुभ की ओर ले जाए तो जब हमारी बुद्धि अंधकार में फंसी हुई होती है जब हम अज्ञान से ग्रस्त होते हैं तो हम शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ समझ लेते हैं। तो इसमें कहा है कि जब हम ईश्वर की सनिधि में बैठते हैं तो ईश्वर जैसे अंधकार से हटा हुआ है अज्ञान ने उसको स्पर्श नहीं किया है वो अज्ञान से कोसों दूर है तो कहते हैं कि हे प्रभु आप तमसस पर आप अज्ञान से रहित हैं और स्व आपका स्वभाव सुख है आप सदा सुख में हैं, सदा आपके समीप बैठकर के साधक को सुख ही मिलता है दुख नहीं मिलता है और कहते हैं पश्चिम तरम उत्तरम।, उत्तरम का मतलब है कि प्रलय के बाद भी आपकी विद्यमानता बनी रहती है चाहे सृष्टि की उत्पत्ति हो चाहे सृष्टि की विद्यमानता हो चाहे सृष्टि की प्रलय हो पर आपकी ना तो उत्पत्ति होती है ना आपकी स्थिति होती है ना आपकी प्रलय होती आप तो कालातीत हैं, आपको काल भी नहीं बांध सकता आप काल से भी परे तो कहते हैं कि जो आप तो सुख स्वरूप हैं और प्रलय में भी वर्तमान रहते हैं देवम देवत्रा और आप देवों के भी देव है देव कौन होते हैं? जो आनंद में रहते हैं वो देव होते हैं जो शुभ कर्मों की ओर अपने को प्रवृत्त कर देते हैं वो देव है जो अपने राष्ट्र में होने वाली घटनाएं, अपने देश में होने वाली विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से जो अवगत रहते हैं और उस समय जो अपने कर्तव्य का निर्णय करते हैं वो देव हैं। कहते हैं कि आप तो देवम देवत्रा आप तो देवों के भी देव महादेव हैं आपकी सन्निधि पाकर के हम और भी देव बने हम ज्ञानी बने हम सुमार्ग पर चल पड़े क्योंकि सुमार्ग पर चलने में ही हमें सुख और आनंद दिखाई देता है तो कहते हैं कि आप देवम देवत्रा आप दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाले हैं आप देवों के भी देव है और कहते हैं कि सूर्यम ज्योति रुत्तम और आप चर और अचर जगत के आधार हैं। चर क्या है ये चलने वाले कीड़े मकोड़े मनुष्य पशु पक्षी ये सब चर जगत है इसके भी आप स्रोत हैं। इनके जीवन को आप देते हैं इनके जीवन की आप रक्षा करते हैं और, और कहते हैं कि अचर अचर कौन है अचर जो चलते फिरते नहीं जैसे जैसे वृक्ष हैं और जैसे नदियां पर्वत सूर्य ये इस तरह के हैं कि ये अचेतन के अंतर्गत आते हैं। तो कहते हैं कि ये जो चर और अचर जगत है अचर जगत में जो वृक्ष हैं उनमें स्थावर योनियम में उनको लिया जाता है वृक्ष वनस्पतियों को स्थावर योनियों में लिया जाता है तो वृक्ष को छोड़ करके और जितने भी ये जड़ पदार्थ हैं, उनको अचेतन जगत के अंतर्गत लेते हैं तो कहते हैं चेतन और अचेतन दोनों जगत के आप सूर्य हैं, आप उनके आधार हैं, जैसे सूर्य जड़ और चेतन चेतन जगत का आधार है हमारे शरीर की भी पालना करता है और जो जड़ जगत है उसकी भी पालना करता है यानी जड़ और चेतन दोनों जगत का जो मूल स्रोत है और जो हमारा स्वामी है उसको यहां पर ईश्वर कहा गया तो कहते हैं आप देवों के देव हैं सूर्य हैं और उत, उत्तमम और आप सबसे उत्कृष्ट हैं एक तो होता है उत्तर और एक होता है उत्तर तमह और एक होता है उत्तम सबसे श्रेष्ठ है आपसे श्रेष्ठ आपसे उत्कृष्ट ज्ञान वाला आपसे उत्कृष्ट स्वभाव वाला कोई भी जीवात्मा कभी नहीं हो सकता है इसलिए हम चाहते हैं कि आपसे हम इस सुख स्वरूप को अज्ञान से अंधकार वाले आपके रूप को और देवों के देव महादेव को इस तरह से हम आपके रूप को पश्चनता देखते हुए ज्योति अगन आपकी ज्योति को आपके प्रकाश को हम प्राप्त हो गए आपके ज्ञान को हम प्राप्त हो गए आपकी संगति को हम प्राप्त हो गए क्योंकि जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है शुद्ध ज्ञान का प्रकाश होता है उसके अंदर किसी भी तरह की पाप की कालिमा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है वो अंदर से भी उतना ही प्रसन्न होता है जितना बाहर से क्योंकि हमारी अप्रसन्नता का हमारे क्लेशों का हमारे दुख का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो कारण है कि हमारा अज्ञान और वो अज्ञान तभी दूर हो सकता है जब हम ईश्वर से या विद्वानों से या ज्ञानियों के संग में बैठते हैं उनकी सनिधि प्राप्त करते हैं तो जैसे जैसे हमारे अंदर अज्ञान का जो अंधकार है वो छटता है वो दूर होता है वैसे वैसे ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर आता जाता है और जो व्यक्ति जितना ही ज्ञानी होता धार्मिक होता उसकी प्रसन्नता और उसकी निष्कपटता वो उसके अंदर वैसे, वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है इसलिए ईश्वर का भक्त किसी भी प्रकार से अपने साथ में दूसरे के साथ में राष्ट्र के साथ में किसी संगठन के साथ में वो कोई देशद्रोह नहीं करता। अगर व्यक्ति देशद्रोही है इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने ईश्वर का कोई संग नहीं लिया है और वो निश्चित रूप से उसकी सारी की सारी दृष्टि भौतिक है कि बस मुझे संसार का ऐश्वर्य चाहिए संसार का धन संसार की संपदा की इच्छा करना कोई बुरा नहीं है पर बुरा जब है कि जब व्यक्ति अनैतिक स्रोतों से अपने घर को भरना चाहता है संपत्तिवान बनना चाहता है तो हम लोग आए दिन अखबारों में सुनते रहते हैं पढ़ते रहते हैं कि अमुक अमुक ने देशद्रोह वहां कर दिया वहां ऐसा कर दिया वहां ऐसा कर दिया तो ये वही लोग हैं कि इन्हें बचपन से कोई ईश्वर का संग साथ नहीं मिला इसलिए ये नास्तिक हो करके देशद्रोही हो करके केवल अपना ही नुकसान नहीं करते पूरे देश का ये बहुत बड़ा नुकसान कर डालते हैं बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं राष्ट्र में एक व्यक्ति अगर देशद्रोही हो जाए और बहुत बुद्धिमान हो वो पूरे राष्ट्र को मिट्टी में मिला सकता है राष्ट्र को वो आग में झोक सकता है और उसके कारण से पूरे राष्ट्र की सत्ता भी समाप्त हो सकती है इसलिए स्वामी दयानंद जी बार बार कहते हैं कि धार्मिक मंत्री बने धार्मिक राजा बने धार्मिक अधिकारी हो धार्मिक स्त्रियां हों धार्मिक विदुषी हो हर जगह स्वामी दयानंद जी ये विशेषण लगाते हुए चलते उन विशेषण लगाने का तात्पर्य यही होता है की व्यक्ति विदुषी विद्वान भी हो जाता है ज्ञानवान भी हो जाता है अच्छी पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर लेता है लेकिन उसके अंदर वो धार्मिकता नहीं होती और जब व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है, तो व्यक्ति बुरे से बुरा कर्म भी करने के लिए वो हिचकता नहीं है उसे किसी का भय नहीं लगता है तो कहते हैं कि इस प्रकार से हम आपकी सन्नद्धि को आपकी संगति प्राप्त हों और आपकी संगति से सुख लेकर के हम अपने जीवन को सार्थक करें इससे अगला मंत्र देखते हैं वो भी इसी प्रकार की बात को कह रहा है पहले मैं बोलूंगा फिर आप दोहराइयेगा ओ दुत्यं जातवे दस देवम वहंतिकेतवा बोलिए ओम ओ हंति के तवा दृशे विश्वाय फिर से बोलेंगे ओ उदुत जातवेद सहंति बहन्ति केतवा ओम दसम देवम वहां के तवा विश्वाय सूर्य अब पूरा मंत्र बोलेंगे एक बार मैं बोलता हूँ फिर पूरा मंत्र बोलेंगे ओम उद्तम जातवे दसम देवम वहां विश्वाय सूर्य बोलिए बहन्ति केतवा देविकेतवाय सूर्य इस मंत्र में कहा गया है कि हे प्रभु आप जात वेदस है जात कहते हैं उत्पन्न हुआ ईश्वर को जात वेदस कहने के पीछे कारण विशेष है और उसको अनेक प्रकार से जात वेदा कह सकते हैं जात वेदा अग्नि को भी बोलते हैं और जात वेदा ईश्वर को भी बोलते हैं तो यहां पर जात वेद जो शब्द आया है कि हे ईश्वर आपने ही सृष्टि के प्रारंभ में उन चारों ऋषियों के हृदय में जो वेद जान प्रवाहित किया था जिससे हम लोगों की उन्नति हुई है और होगी तो ऐसे जात वेदस परमात्मा को हम चाहते हैं तो हे परमात्मन आप चारों वेदों का ज्ञान उत्पन्न करने वाले हैं और फिर कहते हैं कि आप उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत को जानते हैं जात वेदस का दूसरा अर्थ हुआ कि आप संपूर्ण उत्पन्न जगत को जगत के एक एक पदार्थ से परिचित हैं आपके द्वारा बनाए गए पदार्थ से आप दूर नहीं है आपने उनकी रचना भी की है और आप साथ में उसमें हंदर भी हैं तो आप इस समस्त जगत के पदार्थों को आप जानते हैं और कहते हैं देवम बहंती केतवा और केतवा केतु शब्द आता है वैसे केतु शब्द ज्ञान के लिए भी आता है और केतु का अर्थ झंडा भी होता है लेकिन मैडती स्वामी दयान जी महाराज ने केतु का अर्थ किया है ईश्वर के बनाए गए पदार्थों के विभिन्न प्रकार के गुण या ईश्वर के जो गुण हैं जैसे सृष्टि का निर्माण करना उसको बनाना उनको विभिन्न प्रकार का आकार प्रकार देना विभिन्न प्रकार के गुण पदार्थों में दे देना तो कहते हैं ये सबके सब केतु है और यहाँ पर केतवा जो है वो बहुवचन का प्रयोग हुआ है तो कहते हैं कि ये जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों में हम जो गुण देखते हैं, इससे हमें आपका स्मरण आता है हमें आपकी याद आनी चाहिए अगर इन पदार्थों को देख करके अप, और इन पदार्थों को दूर की बात छोड़ी अपने शरीर को देख करके ही अगर हमें परमेश्वर का स्मरण नहीं होता है कि ये इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने हमें दिया है कैसे इसकी आंख की रचना की है कैसे इसके सूक्ष्म अवयवों की रचना की है और कितना ज्ञान विज्ञान इसमें उसने लगाया होगा इस बात को अगर देख करके हमें परमात्मा का स्मरण नहीं आता तो कहते हैं कि हमें परमात्मा का स्मरण आना चाहिए उसके एक एक पदार्थ की रचना को देख करके हमारा मन आस्तिकता से भर जाना चाहिए हमारे अंदर आस्तिकता की ज्योति जलनी चाहिए आस्तिकता का प्रकाश होना चाहिए क्योंकि जो कुछ भी बनाया गया है उसमें पूरा का पूरा विवेक पूर्वक ज्ञान विज्ञान का उपयोग किया गया है अज्ञान कहीं नहीं मिलेगा मनुष्य की बनाई हुई कृति में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है कोई ना कोई गलती रह जाती है वो अपूर्ण होती है मनुष्य की बनाई हुई रचना जो है वो अपूर्ण हो जाती है जैसे मैंने एक दिन आपको उदाहरण दिया था कि जैसे कपड़ों की दुकानों पर ये पुतले दिखते हैं मनुष्य पुरुषों के स्त्रियों के दिखते तो हैं लेकिन इनमें कोई आंत है इनमें कोई लीवर कोई जिगर कोई बड़ी आत छोटी आंत कोई खून बनाने की कोई मशीन है या मस्तिष्क में छोटी छोटी वो रचनाए सूक्ष्म सिराए जिससे व्यक्ति सोचता है विचारता है चिंतन करता है ये सब उनमें कहीं दिखाई देता है वो तो केवल एक ढोल है ढोल का पोल जिसको कहते हैं हाथ डाल के देखो ढोल में तो कुछ भी नहीं निकलता है वो पोल रहता है तो तो ये मनुष्य की जो रचनाएं हैं मनुष्य के द्वारा बनाई गई जितनी भी रचनाएं है इनमें कहीं ना कहीं सुधार होता रहता है सुधार की जरूरत पड़ती रहती है जैसे आप मोबाइल को देखिए दो साल पहले के मोबाइल के जो भाग हैं वो आज मिलने मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि दो साल बाद वो बदल देते हैं फिर दो साल बाद फिर नया मोबाइल आ जाता है पहले दो जी का आएगा फिर थ्री जीबी का, का आएगा फिर फोर जी का आएगा फिर फाइव जी का आएगा फिर ना जाने कितनी जीबीओ का आएगा पता नहीं अब वो खरीदने वाला अब जिसके पास पैसे है अतिरिक्त तो पैसे हैं कोई कमी नहीं वो तो हर बार खरीद लेगा लेकिन सामान्य आदमी हर दो साल बाद नया मोबाइल कैसे खरीदेगा वो, वो कहेगा ठीक है जैसा चल रहा है चलने देते तो मनुष्य की बनाई हुई कृति में सुधार होता रहता है परंतु तो परमेश्वर की बनाई हुई कृति में सुधार की अपेक्षा है ही नहीं सूर्य जैसा आज है वैसा ही पहले भी था ठीक है इसकी आयु तो घट रही है आयु तो घटनी है क्योंकि प्रकृति से बनाई हुई जो भी चीज है वो आयु के साथ जुड़ी हुई है हमारा शरीर आयु के साथ जुड़ा हुआ है पर आत्मा हमारी आयु के साथ में जुड़ी हुई नहीं है आत्मा की कोई आयु है ही नहीं वो तो कालातीत है जैसे परमात्मा कालातीत है जैसे आत्मा भी कालातीत है तो शरीर की आयु या या परमात्मा के बनाए गए पदार्थ की कोई भी चीज है वो आयु से बाहर नहीं जाएगी वो काल के भीतर रहेगी आयु के भीतर रहेगी समय पर वो बदलेगी समय पर नष्ट हो जाएगी पर परमात्मा की बनाई हुई चीज जो है वो लंबे समय बाद कुछ ऐसी चीजें होती है जो लंबे समय बाद नष्ट होती है जैसे सूर्य है इसकी आधी आयु बीत गई है और आधी आयु अभी और चलेगा ये। तो कहते हैं कि ये जो परमात्मा के जो चिन्ह है जो निशान है इन निशानों को देखिए जैसे राष्ट्रीय झंडा अपना देख करके हमें अपने देश का ध्यान आता है चीन का झंडा देख करके हमें चीन का देश का ध्यान आ जाता है अमेरिका का झंडा देख कर हमें अमेरिका का ध्यान आता है ऐसे ही ईश्वर के बनाए हुए जो झंडे हैं ईश्वर के बनाए हुए जो पशु पक्षी विभिन्न प्रकार के मोर विभिन्न प्रकार के पक्षी जिनकी सुन्दर सुन्दर आवाजे सुबह कभी थोड़ा सा शांत होकर सुनना कि पक्षियों की कैसी कैसी मीठी मीठी आवाजें आती हैं कोई कैसे बोल रहा है कोई कोयर बोल रहा है कोई तोता बोल रहा है कभी कर कौवा बोलता है कभी कोई छोटी चिड़िया बोलती है कितनी सुंदर आवाजें आती हैं ये सुंदर आवाजें ये सुंदर छोटी छोटी चिड़ियों के जो गीत हैं कितने सुन्दर बोलते हैं हमने बनाया है क्या इनके गीतों में सुनो कि ये भगवान के गीत है इनको सुनने से भगवान के प्रति आस्तिकता आस्था और पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव जागृत होता है हमारे मुसलमान कहते हैं कि वेदों में मोहम्मद का नाम है और ना जाने कहां से निकाल लेते हैं वेदों में मोहम्मद का नाम है वेदों में ईसा मसीह का नाम है वेदों में ना तो मोहम्मद का नाम है आयु तो देखे तो वेदों में मदीना का नाम है अभी आएगा मंत्र आगे तुरदे मदीना श्याम श्रदेम मुसलमानों का मदीना देखो इसमें है कि नहीं ऐसी उठ पटांग बातें वेदों से निकालते हैं और कहते हैं देखो वेदों में ये अच्छा मैं कहता हूं, भी है मान लिया कि वेदों में है वेदों में मोहम्मद का नाम है ईसा मसीह तुम वेदों को मान लो वेदों में लिखा है पशुन पाही पशु की रक्षा करो उन पर दया करो कहा करते हो गाजर मूल की तरह तो काट के खाए जाते हो क्योंकि उनका ग्रंथ तो पशु पक्षियों में आत्मा ही नहीं मानता है और स्त्रियों में भी आत्मा नहीं मानता था आज से पचास साल पहले स्त्रियों को भी आत्मा नहीं मानता था जैसे ये पेन है ये चश्मा है ऐसे स्त्रियां भी साधन समझी जाती थीं इनको भी वो करो और फेंको कूड़े में ऐसा माना जाता था पहले अब थोड़ा थोड़ा स्त्रियों में बताते हैं आधी आत्मा मानना शुरू कर दी और फिर कहते हैं एक आत्मा मानना शुरू कर दिए तो कितनी मतलब बुद्धि का दिवाल निकाल रहा है कि स्त्रियों में पशु पक्षी में आत्मा ही नहीं मानते इनको मारो पीटो काटो खाओ कोई पापी नहीं होगा तो कहते हैं कि अगर आप वेद में मोहम्मद का ईसा का उनका नाम मानते तो आप वेदों के अनुसार चलिए फिर पशुन उन पशुओं पर दया करो इसलिए वैदिक धर्म जो है वो पूर्ण धर्म है वो सबको लेकर के चलता है उसमें किसी की भी अवहेलना नहीं की है राष्ट्र की अवहेलना नहीं की है राष्ट्र की लिखा है अस्माकम उत्तरे वीरा भवंतु हमारे देश के वीर जो है वो उत्कृष्ट हों ताकि शत्रुओं को खत्म कर दें जो हमारे देश पर हमारी हमारी बहन बेटियों पर हमारे देश की संस्कृति पर जो हमला करते हैं हम उनको योजनाबद्व ढंग से उनको समाप्त कर दें उनको असयोग दंड दें तो वेद में किसी भी पक्ष की उपेक्षा नहीं है अन्य तो बहुत सारे कहते हैं कि के साहब राम राम जपो कि श्याम श्याम जपो कि हर महादेव जपो ना ना देश का उन्हें कोई ख्याल है ना किसी और का ख्याल है वेद कहता है कि नहीं पूरी बात का हमें ख्याल रखना है तो कहते हैं कि देवम बहंती ये जो जो निशान है जो चिन्ह है ये हमें कहा ले जाते हैं देवम देव की ओर ले जाते हैं हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं हमें ईश्वर के चमत्कार का हमारे अंदर एक जो जान है उस जान की ओर ले जाते हैं ईश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार ये है शरीर सबसे बड़ा चमत्कार है तो कहते हैं कि दृश्य विश्वाय और कहते हैं कि तो उस जात वेदस परमात्मा को केतवा ये जो ये जो चिन्ह है उस जात विद परमात्मा का स्मरण करो उसको देखो और क्या करें दृश्य विश्वाय उस परमात्मा की संपूर्ण विद्या को देखने के लिए परमात्मा की विद्या को जानने के लिए परमात्मा की विद्या क्या है ब्रह्म विद्या है परमात्मा को कितना ही जान लीजिए लेकिन फिर भी अंत में नेति नेति कहना ही पड़ेगा इसलिए परमात्मा को जो व्यक्ति जितना ही जान लेता है उस व्यक्ति के अंदर उतना ही अज्ञान बढ़ता चला जाता है जैसे हमें लगता है कि मैंने बहुत कुछ जान लिया लेकिन जैसे हम नया नया सीखते हैं पता लगता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है जितना ही हम नया नया और एक नया नए प्रकार का ज्ञान सीखते जाते हैं लगता है अभी उसमें और कुछ सीखना है अभी और कुछ सीखना है जैसे हम आँख के बारे में ज्ञान करना चाहते हैं हम हृदय के बारे में पूरी जान लेना चाहते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी हमें और जानना शेष है और जानना शेष है और जानना शेष है यानी जैसे जैसे हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा अज्ञान और बढ़ता जाता है हमें और कुछ जानने की इच्छा होती जाती तो इससे पता लगता है कि हमारे अंदर कितना अज्ञान है अपने बारे में शरीर के बारे में न जाने किसके किसके बारे में हमारा अज्ञान बढ़ा हुआ है तो कहते हैं कि सम्पूर्ण विश्वविद्या को जानने के लिए उसका साक्षात्कार करने के लिए सूर्यम तो ये जो सूर्य है जो परमात्मा है इस परमात्मा को जातवेदस देव को संपूर्ण विश्व की विद्या के लिए हम उस परमात्मा का साक्षात्कार करें और उस परमात्मा का, साक्षा, का साक्षात्कार करने की दो विधिया हैं एक तो है कि हम अपने अंदर बैठ करके उस परमात्मा का आनंद अनुभव करें अपने मन को देखें अपनी इंद्रियों को देखें अपनी बुद्धि को देखें अपने अहंकार को देखें अपने क्रोध को देखें अपने लोभ को देखें कितनी सारी चीजें देखने की हैं कि जब हम एकांत शांत स्थान बैठते हैं तो अपने अंदर देख देख करके हम अपने अंदर संशोधन करते चले जाते हैं हम अपनी वाणी का संशोधन करते चले जाते हैं हम अपने ज्ञान का संशोधन करते चले जाते हैं तो ऐसे कहते हैं कि इस प्रकार से परमात्मा को देख करके हम अपने अंदर आस्तिकता का प्रकाश पैदा करें सारे जगत में उसका प्रकाश फैला हुआ है हमें केवल थोड़ी अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है थोड़ा सा थोड़ा सा हमें भाव बदलने जरूरत है तो कहते हैं कि सब तरफ प्रकाश है तेरा हर गुल में तेरा प्रकाश देखते हैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है ऐसी दृष्टि जिस दिन जिस दिन बन जाएगी उस दिन मुझे अपना पराया नहीं लगा उस दिन सारे अपने लगेंगे पराया लगेगा ही नहीं कोई लेकिन कोई एक प्रश्न उठा सकता है कि अगर सब हम अपने लगेंगे अगर हमें सब अपने लगेंगे जो इस राष्ट्र को नष्ट करने के लिए राज्य षडंत्र कर रहे हैं वो भी अपने लगेंगे तो फिर हमारा क्या होगा प्रश्न उठ सकता है ना उसका उत्तर ये है कि सब अपने लगते हुए भी अपराधी को जैसे यथोचित दंड दिया जाता है अगर फांसी दी जानी है तो फांसी देंगे जो भी यथोचित यतो, राष्ट्रद्रोही को दंड दिया जाता है उस दंड देने के पीछे भी हमारा अपनापन छिपा रहता है इसका सुधार हो इसका सुधार होना चाहिए जैसे एक एक कोई हिंसक व्यक्ति है बहुत सारे व्यक्तियों की हत्या कर डालता है तो ऐसे व्यक्ति को हम कहे साहब ये भी अपने क्योंकि आपने सिखाया था कि अपना पराया सब हो जाता तो ये भी अपने तो हम दंड देना छोड़ दें नहीं उसको भी यथोचित दंड देना चाहिए और ईश्वर भी ऐसे ही करता है ईश्वर क्या करता है कि कोई बहुत हिंसक व्यक्ति है उसकी वो जब मरता है तो उसको एक ऐसी होनी देते हैं कि उसको बहुत सारी हिंसा करने के अवसर नहीं रहते मान ली शेर की होनी दे दी अब शेर कितना मारेगा एक आदमी मैं तो कई बार विचारक कहते हैं कि आदमी से बड़ा मूड जानवर इस धरती पर कोई दूसरा है नहीं है लोग कहते तो ननुष्य की योनी सबसे श्रेष्ठ है ये भी बात ठीक है की मनुष्य की होनी सबसे श्रेष्ठ है लेकिन मनुष्य की योनी सबसे निकृष्ट तमी है अगर इसकी बुद्धि बिगड़ जाए तो ये भयंकर पशु है भयंकर पशु है शेर को देख करके उतना डर नहीं लगेगा जितना एक आदमी को देख कर डर लगेगा आदमी देख करके आदमी भागेगा तो कहा गया है कि हम जो है अपने परा का भेद तो भुलाए लेकिन साथ में अपराधियों को यथोचित दंड देने की भी हमारे अंदर भावना हमारे राष्ट्र के अंदर अगला मंत्र लेते हैं थोड़ा थोड़ा बोलेंगे थोड़ा सा लंबा मंत्र मंत्रे ओम चेत्र देवा मुदगा चक्षुर मित्रस मित्र सवरुण बोलिए ओम चित्रम देवा धनिकम चक्षुर मित्रस सवरुण साग्ने आ प्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम इतना ही बोलिए प्राद्यावा प्राद्यावा आ प्राद्यावा पृथ्वी पृथ्वी अंतरिक्षम अंतरिक्षम आ पृथ्वी सूर्य आत्मा जगत स्थस्तुष्ठ स्वाहा हाँ वे पीछे वाले में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो गड़बड़ तो स्वाभाविक है हो जाना तो इसको थोड़ा सा ऐसे बोलेंगे कि जगतस तस्गतस तस्थु इसके कई टुकड़े कर लीजिए आप जगतस तस्थु दो टुकड़े हो गए ना जगतस तस्थु और अंत में है शस्त तीन सकारों है तो जहां भी जैसी परिस्थिति है वैसा बोलिए तो कैसे बोलेंगे जगतस बोलिए जगतस तस्थु जगतस तस्थु बस स्वाह सब तो बोलने में कोई कठिनाई है ही नहीं इसको थोड़ा कृते बोलते हैं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थो जगतस्तस्तोच्च स्वाहा ये आत्मा जगतस्तस्थो सच स्वाहा सूर्य आत्मा जगतस्तस्थो स्तो सष्च स्वाहा बोलिए बोलना नहीं आया ना न तो कैसे बोलेंगे फिर जगतस तस्थु इसमें तो कटना ही नहीं हो रही है ना तो जगत तस्थु क्या दिक्कत है और फस्य तीन रोटी है इनको एक ऊपर एक बिठा दो माताएं रोटी बनाती ना तो एक ऊपर एक रखती चली जाती है वो बीच वाली वो फिर वो पिघली जाती है रोटी तो क्या करते हैं कि जगतस तस्थु थु जगतस तस्थु शब मिला के बोलेंगे तो जगतस तस्थु शवाहा स्वाहा पहले इतना ही बोलिए वैसे गाके नहीं बोलेंगे वैसे ही पहले मैं फिर आप जगतस तस्थो सच स्वाहा जगतस तस्थो सच स्वाहा अच्छा समय तो लगभग तीन मिनट है आप में से कोई इस पूरे मंत्र को बोल सकते हैं पहले पुरुषों में से बताएं चलिए आप बोलिए और सब सुनेंगे ध्यान से कि आपका कितना उच्चारण ठीक है और हम सुधार करेंगे कल इसके फिर आप विचार करेंगे लेंगे हाँ, बोलिए माइक चलिए थोड़ा दूर रखिए ठीक है, है बेटी थोड़ा सा भूल गए वो क्या लंबा मंत्र है भूल जाना थोड़ा स्वाभाविक है आप इधर माताओं बहनों में से कोई कोई हिम्मत करे ये बेटी बोलेगी इसको दे दो इसको बेटिया को दे धीरे धीरे बोलना धैर्य से बोलना जल्दी नहीं करना जल्दी में भूल जाते हैं चित्रम से बोलिए पृथ्वी अच्छा प्रयास किया थोड़ा सा बोले कोई बात नहीं हाँ इनको दो जो हाथ खड़ा कर रहे हैं इनको दीजिए उसके बाद फिर अपने पास समय बहुत थोड़ा है ठीक हाँ। है बहुत अच्छा प्रयास किया है तो इसी तरह से आप सबको तो माइक दिया नहीं जा सकते हैं क्योंकि समय बहुत थोड़ा रहता है तो अगर इन मंत्रों के साथ साथ कोई कह सकता है जी हमें एक एक शब्द का अर्थ नहीं आता है, अर्थ नहीं आता तो अर्थ का स्मरण करिए अब ऐसा तो है नहीं कि मंत्र मंत, मंत तो मैं बुलवाऊंगा अर्थ और अर्थ तो मैं याद करूंगा भाई मेरा याद किया हुआ तो मेरे ही काम आएगा ना आपका याद किया हुआ आपके काम आएगा मेरी आंख आपके आपके आंख के काम थोड़ी आएगी अब एक बीस साल का नौजवान है और एक अस्सी साल का वृद्ध है अब वो कहे कि लिए मैं तुझे अपनी आंख दान में देता हूँ तो वो अस्सी साल वाले की आंख थोड़ी वहां 20 साल वाले नौजवान की आंख में काम करेगी तो इसलिए मंत्र के साथ साथ में एक एक शब्द का अर्थ भी विस्मरण करिए और साथ में फिर क्या करते हैं जब मंत्र अच्छा याद हो जाता ना तो फिर कई लोग करते हैं जी मंत्रों के अर्थ भी याद है पर फिर भी मन नहीं लगता फिर हम उन पर स्वयं चिंतन करें तब तब रुचि बनेगी जैसे चित्रम है आप चित्रम का मान लीजिए स्वामी जी ने विचित्र अर्थ कर दिया आश्चर्यजनक अब हम उस आश्चर्य जनक को खोलें चिंतन करें कि आश्चर्यजनक क्या है क्या क्या कर्तव्य है आश्चर्यजनक परमात्मा के तो इस तरह से जब हम देखेंगे तो हमारी रुचि उत्पन्न हो जाएगी बाकी चर्चा कल करेंगे और वो अंतिम चर्चा ही होगी क्योंकि पड़सों तो कक्षा होगी नहीं तो कल कल के लिए फिर हम सभी मिलकर बैठेंगे आपका धन्यवाद